भागवत महापुराण अथकोन सप्तति तमोध्या देवर्षि नारद्जी का भगवान की गृहचर्या देखना नेहतम गृहचरियाखना श्रीशोकवाच नरक निहतम श्रुवा तथोद्वाहम चोषिता तोस्मारद श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब देवर्सी नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर भवमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई चित्रम बतई तदे के न बपुछा पृथक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 उत्फुल्लें देवराम भोज कल्हार कुपलह छोर ते सो सरस तू चय कूजताम हंस सारस निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले लाल और सफ़ेद रंग के भांति भाति के कमल खिले हुए थे कुमुद कोई और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे प्रासाद लक्षत प्रख्य स्वर्ण रत्न परिक्षदी द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के नौ लाख महल थे वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थी विभक्तरथ पथ चरापण साला सभा भी रुचिराम चुराल संक्षिप्त मार्ग देहलि पत पता ध्वजवारिता उसके राजपथ बड़ी बड़ी सड़कें गलियां चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे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 अर्जित सर्वधिष्ण जपही हरे स्व यत्र यकाश ने नर्षित उसी द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतरपुर था अंतपुर था बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल सारीगरी कारी कारीगरी लगा दी थी तत्षो भी पद्म सदम सहस्त्री समलंकृत विवेशतम सौरे पत्नी नाम भवनमहत उस अंतपुरवास में भगवान की रानियों के सोलह हजार से अधिक महल शोभायमान थे उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि सिंह नारद जी ने प्रवेश किया विष्टभ् विद्रुमस्तम भैर्वैदुर्य फलकोत्तम इंद्रनील मय कुड्यय जगत्या चाह तत्म उस महल में गूंगों के खंभे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम छज्जे तथा मणि की दीवारें जगमगा रही थी और वहाँ की गतें भी ऐसी इंद्रनील मणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती वितान निर्मितय त्वष्टा मुक्ता धाम दाम विलंबि दानतरासन पर्यकय म्युत्तम परिष्कृत विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी हाथी दात के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मड़ी जड़ी हुई थी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 और महल की शोभा बढ़ा रहे थे रत्न प्रदीपनिकर निकरदिर निरस्त विचित्रीषु शिखंडी नृत्य गुरु धूपम्क्षय निर्यात मेक्षन बुद्ध ननेकों रत्न प्रदीप अपने जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे अगर की धूप देने के कारण झरोखों से धुआं निकल रहा था उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कुक-कुक कर नाचने लगते तस्मिन समान गुण रूप वयस्तु दासी सहस्रयुतयान सब गृहण्याम विप्रो दर्श चमरभ्य झने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 और वेशभूषा वाली सहस्त्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थी तम संरिक्ष भगवान सहसो स्थित स्त्री पर्यकत सकल धर्म भृता आलम्य पाद युगलम सिरसा किंजलि रवि वसदासने नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमड़ी भगवान श्रीकृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से सहता उठ खड़े हुए उन्होंने देवर्षि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया तस्वणिज चरण तद सुमृ बिभ्रज जगद्गुरु तरसताम पतिर् ब्रह्मण्य देव इति यदुणनामुक्तम तस्व यथोचमशेष तीर्थम परीक्षित इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगाजल सारे जगत को पवित्र करने वाला है फिर भी वे परम भक्त भक्तवत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्य देव भी है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 पृष्ठस्विधसेसो कदा जावानी थे कृते किम नो पूर्णाराम अपूर्ण रस्मदाद भी इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा आप यहाँ कब पधारे आप तो परिपूर्ण आत्मा राम आप्त तो काम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं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 त्राप्यचोविंदम लालियंत सु तथे पश्यन्ज्जनाय कृथ्यम उस महल में भी देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलाल रहे हैं वहां से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं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 मंत्रिस्ोद्धवादि जल क्रीड़ क्वा बलावृत किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर कर जल क्रीड़ा कर रहे हैं क्विज मुखेभ्यो दम घास अलंकृता इतिहास पुराणा तृणवंत मंगला कही श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गौवों का दान कर रहे हैं तो कहीं मंगल में इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं हसंत हास कथया कदाचित प्रिय गृह कॉपिधर्म सेवमान अर्थ कामौ कु कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ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 तो किसी के साथ संधि की कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर कर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं पुत्राणाम दृणाम च काले विद्योपयापनमार दारे, दारे वरहे सदृथेह कल्पयंतम विभूत भीही कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदस्य पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं प्रस्थापनोपान जनए रणपत्याम महो समान वृक्ष योगेश्वरे सस्य ये शाम लो का विशिम कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं योगेश्वरेस्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मृत चकित हो जाते थे यजंत सकला क्वापी कृत विरूर्जित पुत क्विदर्म कोपारा मठादि कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापुर धर्म का आचरण कर रहे हैं चरंत मृगयाँ क्वापी हे मारुह्य सैंधव ततः पसंद में ध्यान परी तम यदपुब कहीं श्रेष्ठ यादुओं से घिरे हुए सिंधुदेशी घोड़े पर चढ़कर मृग्या कर रहे हैं इस प्रकार यज्ञ के लिए मेध्य पशुओं का संग्रह कर रहे हैं अव्यक्तिंगम प्रकृति स्वनता पुरगृहदिशो क्वचि चरंत योगे थम तद्दाव बुत्र और कहीं प्रजा में तथा अंतपुर के महलों में द्वेश बदल कर छिपे रूप से सब का अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं क्यों न हो भगवान योगेश्वर जो हैं अथोवाच शिशि के समारद प्रसन्न योगे मेषो गतिम परीक्षित इस प्रकार मनुष्य की शी लीला करते हुए शिष्य के इस भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा विदाम मजोगा महाया हस्ते दुर्दशाया माइना योगेश्वरात्मन निर्भाता भगवत्षेब्याम योगेश्वर आत्मदेव आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े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 आपके सुयस से परिपूर्ण हो रहे हैं अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके त्रिभुवन पावनी नीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूँ त्रि भगवान ब्रह्म धर्म से वक्ता कर्ता तद अनुमोदिता ते छोकम इमांसित पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने कहा देवर्षि नारद जी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 सम्यक सभाजिता प्रीतअालो स्मरण्योम द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ से चले गए एवं मनुष्य पद वे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 पारमश्याम सहितायां दस स्कर्धे कृष्णा दर्शनम नामकोन सतम्याय